शरणागति जिज्ञासा ईश्वर की शरणागति यदि हम ले लें तब भी व्यवहार तो समाज में अपनी बुद्धि के अनुसार ही करना पड़ेगा पांडवों के समान हमारे सामने तो भगवान प्रत्यक्ष नहीं है जो हर समय मार्गदर्शन करें फिर हमारी शरणागति ठीक चल रही है इसका निश्चय कैसे हो समाधान दुनिया भर के इस चक्रों में पड़ने वाला ईश्वर को समर्पित ही नहीं हुआ है शरणागति का जो मूल तत्व है ईश्वर को अपनी अहमता ममता का समर्पण कर दे वह प्रश्नकर्ता के अंदर से नहीं हुआ केवल समर्पण की कवायद कर ली है जैसे हम किसी गृहस्थ के घर जाते हैं तो वह कहता है यह आपका ही मकान है पर हम यदि कहें कि निकलो यहाँ से हम इसमें रहेंगे तो क्या उसकी तैयारी है वह कहता है बच्चा आपका ही है हम यदि कहें हमारा बच्चा है तो हमें दे दो इसे ले जाकर साजु बनाएंगे तो वह देने को कहाँ तैयार है ऐसे ही आपने कह दिया कि मैंने अपना अहमता ममता समर्पित कर दी पर वास्तव में की नहीं है आश्रम में लोग कमरा बनवाते हैं और उस पर लिखवा देते हैं शिवार्पणम परंतु जब बाहर से आते हैं तो कहते हैं कि हमारे कमरे की चाबी दो तुम्हारा कमरा है कहाँ आश्रम में जैसे ये सब व्यवहार करते हो ऐसे ही भगवान के सामने कह दिया कि सब आपको समर्पित कर दिया है मन तुमने भगवान को दिया नहीं उसे अपना मान कर रखा है इसी कारण से जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखे दुखी हो रहे हो तुम्हारा सारा व्यवहार ईश्वर शरणागति के अनुकूल है इसकी पहचान यही है कि तुम्हारे मन में सभी परिस्थितियों में उसकी कृपा छोड़कर अन्य कोई विकल्प नहीं आना चाहिए बद्र पड़े तो भी मन में आए कि उसकी कृपा है और लड्डू खाए तो भी पांडवों के लिए भगवान की कृपा इसलिए प्रत्यक्ष थी कि उनका वैसा भाव था बस उस समय बहुत से अन्य लोग भी थे उनके सामने भगवान होते हुए भी उनकी कृपा प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुई जो शरणागत होगा उसके लिए भगवत कृपा सदा प्रत्यक्ष होगी फिर व्यवहार आदि कैसे करें यह विकल्प ही नहीं उठेगा